तत्व चिंतामढ़ी कल्याण का तत्व थोड़ी देर के लिए यदि यह भी मान लें कि वर्तमान देश काल में और प्रत्येक वर्णाश्रम में मुक्ति नहीं होती लोग भूल से ही उत्साहपूर्वक मुक्ति के लिए साधन में लगे हुए हैं तथापि यह तो नहीं माना जा सकता कि इस भूल से वे कोई अपना नुकसान कर रहे हैं मुक्ति न सही परंतु साधन का कुछ न कुछ तो उत्तम फल अवश्य ही होगा सत्वगुण की वृद्धि होगी अंतकरण की शुद्धि होगी और दैवी संपत्ति के गुणों का विकास होगा जब मुक्ति होती ही नहीं तब वह तो साधक और असाधक दोनों की ही नहीं होगी परंतु साधक में साधन से सद्गुणों की वृद्धि होगी और साधनहीन मनुष्य कोरा का कोरा ही रह जाएगा इसके अतिरिक्त यदि वर्तमान देश काल में प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति हो होती होगी तो साधक की तो हो ही जाएगी परन्तु साधन न करने वाला सर्वथा वंचित रह जाएगा जब वह साधन में प्रवृत्त ही नहीं होगा तब मुक्ति कैसी अतएव वह बेचारा भ्रम से इस परम लाभ से वंचित रहकर बारंबार संसार के आवागमन चक्र में घूमता रहेगा अतएव इस युक्ति से भी प्रत्येक देश काल में और में और प्रत्येक मुक्ति का सुगम मानना ही उचित श्रेयस्कर और तर्क सिद्ध है दूसरा श्रुति स्मृति उपनिषदादि तथग्रंथों में कहीं पर भी मुक्त पुरुषों के पुनरागमन संबंधी प्रमाण नहीं मिलते पुनरागमन उन्हीं का होता है जो सकाम पुण्यात्मा पुरुष अपने पुण्य बल से स्वर्गा लोकों को प्राप्त होते हैं भगवान ने कहा है त्रैविद्याम सोम पा पूत पापा यद्वा स्वर्गति प्राथय ते ते पुण्यम आसाद्यसुर्रोकमति दिव्यादेवभ ते तम भुक्त स्वर्गलोक विशाल क्षेणे पुण्य मृतलोक विशंति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना काम कामभंते गीता मुक्त पुरुष के संबंध में तो श्रुति स्मृतियों में स्थान स्थान पर उनके पुनः संसार में न आने के ही प्रमाण मिलते हैं श्री भगवान ने गीता में कहा है आ ब्रह्म भुवान लोका पुनरावर्तिजुन मेत्य तु कौंतेमन विद्यते गीता हे अर्जुन ब्रह्म लोक से लेकर सब लोग पुनरावर्ती स्वभाव वाले हैं परंतु हे कौंतेय मुझको प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते ह्योपनिषद नावर्तन्ते नांदोग्य पुनरावृत्ति वृहदारण्य उपनिषद श्रुतियां प्रसिद्ध हैं इन शास्त्र वचनों से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि मुक्त जीवों का पुनरागमन कभी नहीं होता जीवन मुक्तों के द्वारा लोक दृष्टि में यथा योग्य सभी कार्य होते हुए प्रतीत होते हैं परंतु वास्तव में उनका उन कार्यों से कुछ भी संबंध नहीं रहता यस्य सर्वे सारंभा काम संकल्पवर्जिता ज्ञानाद्धकर्माण तमाुपंडितुध यहां कृत भाव बुद्धि लिप्यते हाथ भी स लो न लोकान्न गीता इसके सिवा उस मुक्त पुरुष की दृष्टि में एक विशुद्ध विज्ञान आनंद परमात्म तत्व के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं रह जाता बहूनाम जन्म नाम ज्ञानवाम प्रपद्यते वासुदेव सर्विते महात्मा सुदुर्लभ गीता वह समझता है कि सभी कुछ केवल वासुदेव ही है इसीलिए उसे मुक्त कहते हैं ऐसे पुरुष का किसी काल में भी इस मायामय संसार से पुनः संबंध नहीं होता क्योंकि उसकी दृष्टि में संसार का सदा के लिए आत्यंतिक अभाव हो जाता है इस अवस्था में उसका पुनरागमन क्यों कर हो सकता है यदि कोई यह तर्क कुतर्क करे कि यदि मुक्त जीवों का पुनरागमन नहीं होता तो मुक्त होते होते एक दिन जगत के सभी जीव मुक्त हो जाएंगे तब तो सृष्टि की सत्ता ही मिट जाएगी इसका उत्तर यह है कि प्रथम तो ऐसा होना संभव नहीं क्योंकि मनुष्याण सहस्त्रु कशि यदति सिद्ध यादताम सिद्धां कश्चिन मेति गीता हजारों मनुष्यों में कोई मनुष्य मोक्ष के लिए यत्न करता है उन यत्न करने वाले योगियों में से कोई पुरुष मुझको परमात्मा को तत्व से जानता है इस अवस्था में सभी जीवों का मुक्त होना असंभव है क्योंकि जीव असंघ्य हैं तथापि यदि किसी दिन संपूर्ण संसार के सभी जीव किसी तरह मुक्त हो जाएं, तो इसमें हानि ही कौन सी है आज तक अनेक श्रेष्ठ पुरुष इससे पूर्व पुरु ऐसी चेष्टा कर चुके हैं महात्मा अब भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे यदि किसी दिन उनका परिश्रम सफल हो जाए और अखिल जगत के जीवों का उद्धार हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है इससे सिद्धांत में कौन सी बाधा आती है